शिवपुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद तदंतर मैं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक उनके पास गया और उनसे इस प्रकार बोला बृहस्पत भज सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कार्य को वे अपने लिए असाध्य मानते थे उसे सिद्ध हुआ ही समझिए दक्ष ने कहा है मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथ में दूंगा क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है शिव के साथ सती का विवाह हो यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अभिष्ट है फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है और इस समय शिव जी भी मुझसे इसी के विषय में अन्वेषण पूछताछ कर रहे हैं इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथ में देनी है है वे भगवान शंकर शुभ शुभ लग्न और में यहां पधारे उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी यह पुत्री दे दूंगा। मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए मुने मेरी यह बात सुनकर भक्त रुद्र लौकिक गति का आश्रय ले हंसते हुए मुझसे बोले संसार के सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी मैं तुम्हारे और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूँगा अतः नारद का स्मरण करो अपने मरीचे आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो विधे मैं उन सब के साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूँगा मेरे पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे नारद लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मरीचे आदि पुत्रों का भी स्मरण किया मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिए वहां आओ पहुंचे उस समय तुम सब लोग से हो रहे थे फिर रुद्र के के करने पर शिव भक्तों सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां आ गए तदनंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वाफार्गुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोहा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा तो आनंद मग्न मन मन वाले प्रसम गणों का प्रमथगणों का रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था भगवान शिव की इच्छा से वृषभ व्याख्र सर्प जटा और चंद्रकला आदि सब के सब उनके लिए जो योग्य आभूषण बन गए तत्नंतर वेग से चलने वाले बलवान बलिवर्द नंदकेश्वर पर आरूढ़ हुए महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं को साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के घर जा पहुंचे वहां विनीत चित्त वाले प्रजापति दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए उस समय उनके समस्त अंगों में रोमांच हर हर्ष था। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया वे सब लोग सूर्यश्रेष्ठ शिव को बिठाकर कर उनके पार्श्वभाग में स्वयं भी मुनियों के साथ क्रमशः बैठ गए इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उन सबके साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले आए उस समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधिपूर्वक उनका पूजन किया तत्पश्चात श्री विष्णु का मेरा ब्राह्मणों का देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्तिभाव के साथ पूजन किया इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा तो अन्य लोगों सहित उन सब का यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचे आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा प्रभो आप ही वैवाहिक कार्य कराएँ